छांदोग्योपनिषद शांक भाष्यार्थ अध्याय तीन खंड़ वसुओं के जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृत की उपासना तद प्रथम अमृत तदसव उपजीवंत्यग्निना मुखेन न वै देवा अश्नती न पिवन्ते तदेवा अमृत दृष्टि तृप्यती इनमें जो पहला अमृत है उसे वसुगण अग्नि प्रधान होकर जीवन धारण करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं त्र प्रत्यम अमृतम रोहित रूपलक्षण तदसव प्रातः सवनेशाना उपजीवन्तना मुखेनाग्निना प्रधान भूते नाग्नि प्रधान संत उपजीवन्ति सत उपजीवती अन्द रसोजाते वचना कवलग्रहमती तत्ति्य वै देवा अश्नती न पिबंती कथम तरहजीवती एकदि यहां रोहिम दृष्टोपलभ्य सर्वण सर्व लब्ध, इनमें जो रोहित रूप वाला पहला अमृत है उसके उपजीवी प्रातः प्रातःिकारी वशुगण है वे अग्निमुख से प्रधानभूत अग्नि से अर्थात अग्नि प्रधान होकर इसके उपजीवी होते अनाद्य रूप उत्पन्न हुआ इस वाक्य से सिद्ध होता है कि वे उसे एक एक ग्रास लेकर खाते हैं इसी का देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं इस वाक्य द्वारा किया जाता है। तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है वे इस उपरयुक्त अमृत अर्थात रोहित रूप को देख कर उपलब्ध कर यानी समस्त इंद्रियों से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं क्योंकि दृश्य धातु समस्त इंद्रियों द्वारा उपलब्धि ज्ञान होने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है ननु रोहितम रूपम नु रोहित रूप दृष्टे कथमा विषये नशा आदिना श्रोत्रादिगम्य श्रोत्रग्राह्य यश तेजोप चाक्षुषं इंद्रि विषय ग्रहण कार्यानुभयम् कारण कार्याणसाथ्यम वीर्य बलम् देहगत उत्साहः प्राणवत्ता अन्ना प्रत्युपजीव्य मह शरीरस्थिकरसो हेमात्मक सर्व यं दृष्टि तृप्य सर्वे देवा दृष्टा तृप्यती तत्सक अनुभूय तृप्यती आदित्य संशया सतो वैगंध्यादिदेहकरण दोषरहिता किंतु यहाँ तो कहा गया है कि रोहित रूप को देखकर अर्थात संपूर्ण इंद्रियों से उसका अनुभव कर फिर रूप अन्य इंद्रियों का विषय कैसे हो सकता है इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि स्रोत्रादि अन्य इंद्रियों के विषय तो यश आदि हैं। है यशत्र है चक्षु इंद्रिय का विषय तेजो रूप है विषय ग्राही रूप कार्य से अनुमति होने वाले किरणों के करणों के सामर्थ्य का नाम इंद्रिय है वीर का अर्थ है बल देहगत उत्साह यानी प्राणवत्ता तथा तो अन्नाद्य जिसके आश्रित होकर प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो शरीर की स्थिति करने वाला है वह वा है इस प्रकार यह सब कुछ रस है जिसे देखकर सब देवता तृप्त होते हैं देवगण देख कर तृप्त होते हैं इसका आशय यह है कि इन सबका अपने इंद्रियों से अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं तथा आदित्य के आश्रित होने से वे दुर्गंध आदि देह और इंद्रियों के दोषों से रहित भी हैं कीमतें निरुद्यमा अमृत उपजीवन्ति न कथम तरही तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही इस अमृत के उपजीवी होते हैं नहीं तो फिर किस प्रकार होते हैं ता रूपम तस्माद्यु वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित होते हैं एक तदेव रूपम अभिलक्षाधुना भोगावसरो भोगवसरोस्माक बुद्धा भिशंसुदाते यदा भोगावसरो तमृत भोगसो बन्तो भवन्ति तस्मामृतभगनर्थस्माुपुन्ुत्साहीर्थ न वतामनुनु धनुषाविठता अलसना अलसानाम भोग अप्राप्त लोके दृष्टान इस रूप को ही लक्षित कर अर्थात अभी हमारे भोग का अवसर नहीं है ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाते हैं और जब उस अमृत के भोग का अवसर उपस्थित होता है तब इस अमृत से अर्थात इस अमृत के भोग के लिए इस रूप से ही उत्साह युक्त हो जाते हैं क्योंकि जो अनुत्साही अनुष्ठानहीन और आलसी हैं उन्हें लोक में भोगों की प्राप्ति होती नहीं देखी जाती सद अमृतमे नदेवामृतम दृष्ट तृप्यति सैदेव रूपम अभिंविते तस्मा दुदेती वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है वह वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्नि की ही प्रधानता से इसे देख कर हो जाता है वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है कस्य सह कचिदे तथोदित मृ मधुकरण मृग्वेद विहित कर्म पुष्पात चादित्य संशयन रोहितमृत प्राची दिगतरस्मी नाड़ी वसुदेव संस्थता संस्थाता वसुदेव्यता तदक्ष वसुभ सहैकता गिना मुकोपजीवनम तर्शनमारेण तृप्ति स्वभगावस उद्यम तत्ला संवेशनमेद सोपिवर्व तथैवा जो कोई पुरुष इस यथोक्त अमृत को इस प्रकार जानता है अर्थात ऋग्वेद विहित कर्म रूप पुष्प से रूप मधुकरों के अभिताभ द्वारा रस का संरक्षण होना उसका आदित्य के आश्रित होना रोहित रूप होना अमृत का पूर्व दिग्वर्तनी रसमि नालियों में, में स्थित होना वसु नामक देवों का भोग्य होना उसे जानने वालों का वशुगण के साथ एकता को प्राप्त होकर अग्नि प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करना उसके दर्शन मात्र से उनका उसे जानने वालों का तृप्त होना अपने भोग के समय उनका उससे उत्साहित होना और भोगावसर की समाप्ति पर उदासीन हो जाना जानता है वह भी वसुओं के समान इन सब बातों का उसी प्रकार अनुभव करता है कियंतम कालम विदांत तदमृत उपजीवती विद्वान कितने समय तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन धारण करता है यह बतलाया जाता है एव स्वराज्यम पर जब तक आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है तब तक वह विद्वान वसुओं के आधिपत्य और को प्राप्त होता है पश्चात्य स विद्वान्याविपुर दिशेता पश्चात कालम भोगकालस्तावन काल वसूनाधिपत स्वाराज्यम पर्यता भवति गताती ना चंद्रमंडलस्थ केवल कर्मी परतंत्रो देवा अन्नभूत अयमाधि स्वराड भाव चाधिग्छति जब तक आदित्य पूर्व की ओर पूर्व दिशा में उदित होता और पश्चिम की ओर अस्त होता है तब तक वसुओं का भोग काल है वह विद्वान उतने ही समय तक वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को परियेता सब ओर से प्राप्त होता है ऐसा इसका भावार्थ है जिस प्रकार चंद्रमंडल में स्थित केवल कर्मपरायण पुरुष देवताओं का भोग्य होकर प्रतंत्र रहता है उस प्रकार यह नहीं रहता तो फिर किस प्रकार रहता है इस पर कहते हैं यह तो आधिपत्य और स्वराज्य शराण भाव को प्राप्त हो जाता है छांदोग्योपनिषदे तृतीय अध्याय खंड रुद्रों केमृत की उपासना अथ यदि उपजीवंध मुखेन न वै देवा अश्नती न पिभम दृष्टि तिप्य अब जो दूसरा अमृत है रुद्रगण इंद्र होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ता एक तव रूपम अभि संविशंते तस्मादुंती वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसी से उद्यमशील होते हैं सजा एतदेवम अमृतम वेद रुद्राणाम एविको भूत्वेंद्रेण मुखे नई तदेवामृतम दृष्टि तृप्यती ए तदेव रूपम अभी संभिंती तस्मा दुदेती वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है रुद्रों में से ही कोई एक होकर इंद्र की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर तृप्त हो जाता है वह इस रूप से ही उदासीन हो जाता है और इस रूप से ही उद्यमशील होता है अथ अमृतं तद्दुद्रा उपजीवन्ति इत्यादि समानम् अथ यद्व अमृतं तद्दुद्रा उपजीवन्ति इत्यादि श्रुतियों का अर्थ पुवत है स यावदा सवदाधि पुरस्तादुदेता पश्चा तमेता दिस्तावदिणत उदयतोत्तरता तो रुद्राणाम आदित्य पूर्व से उदित होता और पश्चिम में अस्त होता है उससे दुगने समय तक वह दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है इतने समय पर्यंत वह रुद्रों के ही आधिपत्य एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है सवदादित्य पुरस्ता उदेता उदयता पश्चातो दिगुणम कालम दक्षिणता उदेतो दक्षिणत उदय भोग काल वह आदित्य जब तक पूर्व से उदित होता और पश्चिम में अस्त होता है उससे दूने समय तक दक्षिण से उदित होता और उत्तर में अस्त होता रहता है इतना समय रुद्रों का भोग काल है अर्थात वसुओं की अपेक्षा रुद्रों का भोग काल दूना है ये छांदोग्योपनिषदे तृतीयाध्या सप्तम खंड भाष्य संपूर्ण अष्ट खंड आदित्यों के जीवनाश्रय भू तृतीय अमृत की उपासना अथ यृतीय अमृतम तथा उपजीवंती वरुणेन मुखेन न वै देवा असनती न पिबंध देवा अमृतम दृष्टि तृप्यती तदनंतर जो तीसरा अमृत है आदित्यगण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं तेतव रूपम अभि संविशंते तस्मा द्रुपाद्य वे इस रूप को ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसी से उद्यमशील हो जाते हैं साया सया एक अमृत्यादमृत दृष्ट तृप्यती तस्म रूपुति न जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है आदित्यों में से ही कोई एक होकर वरुण की ही प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है वह रूप वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इसी से उद्योगी हो जाता है सावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तर स्तमेता दिस्तावत्त पुरस्तादस्तमेता उदेता पुरस्तादित्यादाधिपत्यगम स्वाराध्यम पर्यता वह आदित्य जितने समय तक दक्षिण से उदित होता और उत्तर में अस्त होता है उससे दून समय तक पश्चिम में उदित होता और पूर्व में अस्त होता रहता है इतने समय तक वह आदित्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है तथा पश्चाद उत्तरतुदेता ऊर्ध् मुदेता विपर्येनाता पूर्वस्मा पूर्वस्मा द्विगुणोत्तरोण कालेत पौराणम दर्शनम चतुर्दिशा पुरी, सवितुच्रोमी पौराणिक मूर्धनि मेरोह प्रदक्षिणावृत्तेल्यवादिति इसी प्रकार पूर्व पुरुष की अपेक्षा समय तक पश्चिम उत्तर और ऊपर की ओर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओं में अस्त होता है किंतु यह तो पुराण दृष्टि के विरुद्ध है क्योंकि पौराणिकों ने चारों दिशाओं में इंद्र यम वरुण और सोम की पुरियों में सूर्य के उदय और अस्त के काल समान ही बतलाए हैं कारण कि मानसूत्र पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेर के चारों ओर घूमने का मार्ग है वह सर्वत्र समान है अत्रोक्त परिहार आचार्य नाम नाम अमरावत्यादीनागुणोत्तरोण कालोद्वास सैत उदयेम सवितुर्गोचरापत्ति चक्षुर्गोचरापत्तिदमन च परमात उदयास्तम स्थ तनिवासिना चाणीना अभाव तेन मार्गेन ग्छनपी नवदेता नक्षुर्गोचरापते तदत यहाँ आचार्यों ने श्री चार्य ने इस प्रकार इस आक्षेप का परिहार किया है अमरावती आदि पुरियों का उत्तरोत्तर दूने समय में उद्वास नाश होता है उन पुरियों के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है और उनकी दृष्टि से छिप जाना ही सूर्य का अस्त है वस्तुतः सूर्य के उदय और अस्त ही नहीं है ही नहीं उन पुरियों में निवास करने वाले प्राणियों का अभाव हो जाने पर उनके लिए सूर्यदेव उसी मार्ग से जाते हुए भी न उदित होते हैं और न अस्ही होते हैं क्योंकि उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है तथा मरावत्या सकाशाद कालम संयमणिपुरी तसन तस्वासि प्राणि प्रति दक्षिणत इवो देतुतर में चुच्यतेमदुद्धिपेक्ष्य योजना भवती। तथा पुरी पुरी की अपेक्षा दूने समय पुरी रहती है अतः उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए सूर्य मानव दक्षिण की ओर से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है यह बात हम लोगों के दृष्टि को लेकर कही गई है इसी प्रकार आगे की अन्य पुरी में भी योजना कर लेनी चाहिए तथा मेरू इन सभी के उत्तर की ओर है यदा मरावृत्म मध्यान्ह सबता तदाया मुद्यन दृश्य से त मध्यान्हुणिया मुद्दन प्रदक्षिणा वृत्ते तथोत्तरशक्षिणावृत्ते तोल्यवाद इलावृतवाशिना सर्वतः पर्वत प्राकार निवारता द्वितीय रश्मि वर्गास्तमेता इवेगा पर्वतोर्ध्व से पर्वर्धि सवित्री सवित्रकाश जिस समय अमरावतीपुरी में सूर्य मध्यान में स्थित होता है उस समय संयमय पुरी में वह उदित होता देखा जाता है और वहाँ पर मध्यान्ह में स्थित होने पर वरुण की पुरी में उदित होता दिखाई देता है इसी प्रकार उत्तर दिशा वर्तनी पुरी के विषय में समझना चाहिए क्योंकि उसकी प्रदक्षिणा का चक्र पर्वत समान है सूर्य रश्मियों के सब ओर से पर्वत रूप परकोटे द्वारा रोक लिए जाने के कारण इलावृत्त खंड में रहने वालों को वह मानो ऊपर की ओर उदित होता और नीचे की ओर अस्त होता दिखाई देता है क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश पर्वतों के ऊपरी छिद्र द्वारा ही प्रवेश करता है च तथापजीनामृता तर, भोग लिंगेना काल्दुण्यलिंग उद्यमन संवेश रुद्रादीना सामनम इस प्रकार ऋगा अमृत के आश्रित जीवन व्यतीत करने वाले देवताओं के पराक्रम की उत्तरोत्तर द्विगुणता का उनके भोग काल के रूप लिंग से अनुमान किया जाता है रुद्रादि देवताओं और विद्वानों के उद्यमन और संवेशन समाप्त ही हैं तृतीय अध्याये अष्टम खंडभाष्यम संपूर्णम्